आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और एक बज चुके हैं एक बजे आप सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है संडे का दिन छुट्टी होता है हम लोग कुछ नई चीजें करने की कोशिश करते हैं शायद ऐसा ही कुछ आपने सोचा होगा और कुछ खाना वाना भी स्पेशल बनता है तो सभी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाते हैं उसका आनंद कुछ और होता है चलिए आप आनंद उठाइए उसके साथ साथ रेडियो का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा के रखिए ताकि रेडियो में हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनकी कहानी हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार सिंह जी है जो सिक्सटी टू कम्पलीटेड है रनिंग है और हेल्थी वेल्दी है और बैंक में सर्विस कर चुके हैं तो उनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से नरेन्द्र कुमार सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने का मौका दिया मैं अपने बारे में यही बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जिंदगी में काफ़ी संघर्ष करते हुए मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और मैं ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक है उसमें मैंने अठहत्तर में अपना योगदान दिया था और अभी इसमें 31 जनवरी 2015 को मैं रिटायर हो चुका हूं मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूं मेरा पैतृक गांव कुंडल है मेरे पिताजी किसान थे और उनकी ये इच्छा थी कि मैं काफ़ी पढ़ूँ और उन्होंने मुझे जो है पढ़ने में काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी उनकी इच्छा थी कि मैं ये हालांकि वो बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सके 1973 में ही उनका देहांत हो गया लेकिन मैं जो भी सुविधाएं मुझे मिली मैंने उसका भोग किया और अपने को और अपने परिवार के बच्चों को पढ़ने में के लिए उसको प्रेरित किया मैं सफलतापूर्वक जो है वो सिक्सटी इयर्स के एज एज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय कार्यालय बॉम्बे से चीफ मैनेजर के पद से सेवा निवृत हुआ मैं एक चीज़ अपने पिताजी के बारे में और कहना चाहूँगा कि वैसे तो दुनिया में मैंने कई इंसान देखे हैं और आजकल का जो समय है हमेशा लोग क्रोध में या आवेश में रहते हैं और किसी का गणस्प्रत्येक का किसी न किसी से कुछ न कुछ अनबन होते रहता है लेकिन मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे पिताजी को लोग महात्मा कहते थे और मैंने अपनी जिंदगी में उनको किसी से जोर से भी बात करते नहीं देखा और उनका किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं गांव में लोग उनको महात्मा जी महात्मा जी कहते थे और यहां तक कि अगर कोई नुकसान भी करता था तो भी उससे प्रेम से ही पेश आता और उनका जो ये जीवन जीने का शैली था उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे किसी भी बंधु को या किसी भी संसार के किसी भी आदमी को कोई कष्ट नहीं पहुँचे ऐसा मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं उनका सौ का एक प्रतिशत भी नहीं हूँ और मैं यह अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पिताजी एक धर्मात्मा और सहृदय इंसान थे वो दूसरों की मदद भी करते थे मैंने तो कभी कभी ऐसा देखा था कि मेरे घर में अगर दो चार सौ रुपये रहते थे और मुझे कल अपने विद्यालय जाना है और कोई आदमी अगर पहुँचता था उसी किसी जरूरत में तो वो पैसा निकाल के उसको दे देते थे फिर मेरे जाने में हो सकता था कि एक दो दिन विलंब हो जाता तो पैसे का इंतजाम करने के लेकिन वो पहले अपनी जरूरत जरूरत नहीं देखते थे लोगों की जरूरत देखते थे और वो काफी सहजद इंसान थे और मैं जो कुछ भी हूँ या आशीर्वाद के स्वरूप में ही मैं ये समझता हूँ कि उसका असर हुआ है परिवार जो है अभी काफी पढ़ा लिखा है मेरे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई अच्छा संस्कार लेके आगे बढ़े हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने पिताश्री के बारे में और आपको अच्छा लगता है आज भी उनको याद करने में उनके बारे में बताने में क्योंकि वो बहुत साफ दिल और दूसरों को मदद करने वाले थे और बहुत ही अच्छा गांधीवादी विचारों के साथ उन्होंने कभी किसी से अनबन नहीं की और सभी के साथ उनका जो है समान भाव था और सबके साथ प्रेम से पेश आते थे ये आपने अपने आंखों देखा हाल आपने सुनाया अपने पिताजी के बारे में चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप अपने पिताजी को बहुत चाहते भी हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने सेहत के बारे में सिक्सटी रनिंग में अपने सेहत का कैसे ख्याल रखते हो और क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह से उसको मैनेज करते हैं शुरुआत के दिनों में बच्च, बचपन में मैं कुछ का काफ़ी बीमार रहा करता था लेकिन बाद में जो है मेरी दिनचर्या कुछ इस तरह बनी कि मैं बीमारी मुझसे दूर ही रही हाँ पूरी ज़िंदगी में एक दो बार मैं साफी एक बार टाइफाइड से ग्रसित हुआ और एक बार डेंगू से ग्रसित हुआ डेंगू से मैं पिछले डेढ़ साल पहले ग्रसित हुआ जिसके बाद मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था और मेरे जिंदगी में काफ़ी निराशा आ गई फिर मेरे एक मित्र ने बताया कि सुबह का व्यायाम जो होता है सुबह का टहलना जो होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है और इसने मेरी जिंदगी में काफ़ी प्रभाव डाला और मैं सवेरे लगभग चार बजे उठता हूँ और पाँच बजे तक तैयार होकर के एक घंटे से डेढ़ घंटे तक टहलता हूँ मात्र इस टहलने से मेरे स्वास्थ्य पर काफ़ी अनुकूल असर पड़ा है और मैं अभी सभी तरह से स्वस्थ हूँ और दूसरी बात कि प्रत्येक आदमी के जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियाँ कुछ न कुछ उलझन आती है और मैं भी इसका बात नहीं हूँ लेकिन प्रत्येक परिस्थितियों में अब धैर्य और संयम रखते हुए और खुश रहने की कोशिश करने से मेरे हिसाब से स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही अनुकूल असर होता है और मैं भी सारे झंझावातों को झेलते हुए खुश रहने की कोशिश करता हूँ और दूसरे दूसरे को, को खुशी देने की कोशिश करता हूँ यही मेरे स्वस्थ जीवन का राजा है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि सर से आप अपना सेहत का ख्याल रखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग पहले सबसे पहले कहते हैं कि स्वस्थ अच्छा तो बाकी सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लगता है इसलिए सेहत के प्रति बहुत ध्यान रखना है और आपने बताया कि आप बचपन में बहुत बीमार होते थे लेकिन धीरे धीरे आपने इन चीज़ों को समझा और जब आप एक व्यक्ति ने आपको बताया कि टहलने से बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं और फूर्ति रहती हैं तो आपने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया आप हेल्दी वेल्दी अब है और अच्छी तरह से अपने आप को मैंटेन कर रहे हैं और सवेरे आप टहलने का जो कार्य है वो हमेशा करते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे नरेंद्र कुमार सिंह जी अपने सेहत के प्रति सजाग है आप भी अपने सेहत के प्रति सजाग रहें और सवेरे या शाम को एक आधा घंटा जरूर टहलने जाए या दौड़ने जाए इससे आपका सेहत अच्छा बना रहता है आप डॉक्टर से और बीमारियों से दूर रहते हैं आप एफएम पर सलामी जिंदगी तो चलिए नरेंद्र सिंह जी अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूंगा ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते हैं तो जैसे की आपने कहा की आप अपने पिताजी को बहुत आदर्श मानते हैं तो उनके लिए अगर आप एक कोई गाना डेडिकेट करना चाहे तो कौन सा गाना उनके लिए सुनाएंगे मुझे गाना तो कोई याद नहीं आ रहा है लेकिन बचपन में वो मुझे हमेशा रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और कभी कभी तो मैं जब बहुत मैं जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जब और बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं तो मेरे पिताजी मुझे रामायण पर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन आज मुझे लगता है कि जो रामायण पढ़ने से जो अब मैं वही रामायण पढ़ता हूं तो मुझे इतना आनंद आता है इतना आनंद आता है कि जो मैं उस समय अनुभव नहीं कर सका वो मैं अनुभव करता हूँ और उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो उनका अपने पिता के प्रति क्या आदर सम्मान रहा है विपरीत परिस्थितियों में कैसे राम जी हनुमान और सुग्रीव की सहायता लेकर के लंका पर चढ़ाई करके लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त किया और रावण की जैसे आत, आतताई को खत्म किया ये सब जो है वो जिंदगी में एक प्रेरणा देते हैं और जो आदमी को मर्यादा में रहते हुए अपने कर्म करने के लिए अच्छा का काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पिताश्री आपको रामायण महाभारत की बातें सुनाते थे और सब बच्चे खेलने जाते थे लेकिन आपको खास बेटा के पिताश्री जो है रामायण सुनाते थे आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत भजन सुनते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोथ वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो कौशल्या तो की आंख के तारे दशरथ के राज दुरारे कौशल्या तो की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रख फुल के क्याग त्याग भय वनवासी पितुकी आज्ञा सिर धर के लखन शे संग भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को सलबल से ले गया हर के बड़ा दुख नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे साथ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सजाने के लिए नरेंद्र कुमार सिंह जी हैं जो समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं बिहार से और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनकी जीवन कहानी के कुछ खास पढ़ाव हम सुन रहे हैं और उन्होंने अपने पिताश्री के बारे में बताया उनकी यादों को ताजा कराया तो आइए आगे बढ़ते हैं माता पिता के बाद दूसरे हमारे गुरु शिक्षक और टीचर होते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके कुछ खास अनुभव शिक्षकों के साथ रहा हो तो वो जरूर सुनाएंगे आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शिक्षक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है जिसका कि आजकल के शिक्षा में काफ़ी अभाव रहा है आजकल हालांकि हाला इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई है लेकिन शिक्षक में जो आत्मीयता और लगाव छात्र के प्रति होता है उसका सर्वथा अभाव दिखाई देता मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं शिक्षा के प्रत्येक पड़ाव में मुझे अच्छे गुरु मिले एक तो पहले जब मैं प्रारंभिक कक्षा में था तो घर पर मुझे एक शिक्षक पढ़ाते थे जिनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद कर्ण उन्होंने मुझे काफ़ी स्नेह दिया और बचपन में मुझे गणित और भाषा पर जो है वो मुझे काफ़ी उनसे मैं प्रभावित हुआ और उनसे काफ़ी ज्ञान अर्जित किया जब मैं स्कूल में गया मनोहर हाई स्कूल सहरसा में पढ़ता था तो वहाँ शिक्षा का उतना अच्छा माहौल नहीं था और जहाँ मैं रहता था वहाँ के बच्चे ज़्यादा फुटबॉल वगैरह खेलने में रहते लेकिन मेरी उत्कंठा हमेशा रही कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं लेकिन में, में, में, तब तक मेरा जो है वो स्कूल में जो शिक्षा का स्तर था मैं उससे काफ़ी नीचे था और मुझे अच्छी जानकारी नहीं थी लेकिन मेरा सौभाग्य कि एक शिक्षक जो उसी सहरसा जिले के कुपरिया में सलखुआ में महंत मिट्टू दास उच्च विद्यालय में गणित के और विज्ञान के अध्यापक हैं थे तो उनका बराबर आना रहता रहता था तो मैं उनसे कुछ न कुछ पूछ लेता था तो वो बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो मेरे पास चले आओ मैं बोरिया बिस्तर समेटा और कुछ ही दिनों के बाद उनके यहाँ पहुँच गया उन्होंने मेरा पहले टेस्ट लिया और वहाँ के विद्यालय के अनुसार मुझे जो, जो है मेरा स्तर बहुत ही कमजोर तो उन्होंने कहा कि तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो मुझे प्रत्येक क्लास के बच्चों के साथ आठ दस के ग्रुप में पढ़ाते थे और मैं पूरी तैयारी के साथ जो भी पढ़ाते थे तो मैं उस दूसरे दिन के लिए तैयार रहता उन्होंने मुझे बताया कि जितना पढ़ो उससे ज़्यादा उसको गुनो यानी उसको मन में जो है वो बार बार मंथन करो इससे उस विषय पर कमांड होता है तो मुझे उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी और ऐसी दिशा दी कि मैं पूरे जोर शोर से अध्ययन में लग गया और एक ही साल में उस विद्यालय में रहा और सेकेंडरी स्कूल के, के, के एग्जाम से पहले टेस्ट एग्जाम होता है तो मैं उसमें प्रथम आया और उन्हीं के आशीर्वाद के फ्लस के कारण मैं बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड में प्रथम से प्रथम श्रेणी में पास हुआ और मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी मिला आगे चलकर के मेरे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बहुत ही मददगार रहा क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलता रहा और मैं आगे का अध्ययन करता रहा फिर मुझे जब मैं कॉलेज जीवन में था तो एक मेरे संबंधी ही वहाँ प्रोफेसर थे तो उन्होंने मुझ भी मुझे पढ़ने में काफ़ी मदद दिया और काफ़ी सहायता की उन्होंने उन्होंने आर्थिक रूप से भी मेरी सहायता की और ये अध्यापन के रूप में अध्यापन में मुझे अध्यापन में भी उन्होंने मुझे काफ़ी मदद किया जिसके कारण मैं जो है मास्टर डिग्री तक जंतु विज्ञान से मैं मास्टर डिग्री की मास्टर डिग्री तक पढ़ने में कामयाब रहा और उसके बाद चूंकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी तो मैं सेंट्रल में उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और सेंट्रल बैंक में मैं असिस्टेंट कैशियर की पोस्ट पर काम करना शुरू किया और उसमें मैं सने शनय जो है मैंने अपने अध्ययन का क्रम चालू रखा और जो है मैं उसमें भी जो डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है या बैंकिंग से संबंधित परीक्षाएँ होती है उसमें मैं हाँ उसमें वो भी पास करता गया और मैं शनय मेरा प्रमोशन हुआ और मैं चीफ मैनेजर के पोस्ट से तीस जनवरी दो को रिटायर किया नरेंद्र कुमार सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके शिक्षकों का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और आप उन शिक्षकों को जरूर याद करते हैं जिन्होंने आपको मदद किया और जिन्होंने खास आपको आर्थिक रूप से भी मदद किया और पढ़ाई में भी अच्छा आपको ज्ञान देकर आपको आगे बढ़ाया बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सारे प्रैक्टिस उन्होंने करवाए आपसे और आपको बहुत ही अच्छा लगा उनका प्रैक्टिस कराने का दो तरीका था और जितना ज्यादा आप मंथन करेंगे उतना ज्यादा वो चीजें उस सब्जेक्ट पर आपका कमान रहेगा ऐसी बातें आपने जब सुना तो उन चीजों को सुनने के बाद आप उस पर मनन करते थे और उसका अध्ययन अच्छी तरह से आप करते थे जिस वजह से आपको पढ़ाई सहज लगने लगी और आप मास्टर डिग्री लेकर बाहर आए और उसके बाद में आपने और भी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी जिसकी वजह से आप नौकरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है उस टाइम पे वो चीजें आई और आपने उसके लिए आवेदन किया और आपको उसमें एज ए एस असिस्टेंट पोस्ट भी मिला और आप उसको करते करते आप बैंकिंग क्षेत्र में भी फिर आप आगे अलग अलग पढ़ाईयां करते रहें और एग्जाम्स देते रहें जिससे आपकी पोस्ट बढ़ती गई और आखिरी में आप चीफ मैनेजर के रूप में स्थापित हुए और उसके बाद आप जनवरी 2015 को आप रिटायर हुए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से शिक्षा ने आपको मदद किया और बैंकिंग सेक्टर में भी आपने शिक्षा के माध्यम से काफी कुछ किया और चीफ मैनेजर तक पहुँचे ये एक अच्छी बात है यहाँ पर हम सभी विद्यार्थी मित्रों को हम सभी को सीख मिलता है कि हमें अपने जीवन में पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं पढ़ाई कभी भी कमजोर नहीं करना है पढ़ाई करते करते हमें आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते हुए अपने पोस्ट एंड पोजीशन को भी बरकरार रखना है मूल्यों को भी अपने जीवन में बनाए रखना है ताकि हम अपने जीवन में अच्छा कुछ कर सके जैसे हमारे नरेंद्र कुमार सिंह जी ने अपने पढ़ाई के माध्यम से अपने पोस्ट पोजीशन को भी बनाए रखा और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और उसके बाद रिटायर हुए तो आइए ऐसे कई मुकाम हमारे जीवन में आता है और हम इन चीजों में जैसे हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही दूसरों के जीवन में भी हमें उन चीजों को लाने का प्रयासरत रहना चाहिए सामाजिक सेवा भी हमें करना चाहिए तो इस विषय पर हम अभी जानेंगे नरेंद्र कुमार सिंह जी से कि सामाजिक सेवाओं के माध्यम से आपने किन किन लोगों के साथ जुड़ने का कोशिश किया और किस तरह की सामाजिक सेवाएं आपने की हैं। बैंक में काम करते हुए विभिन्न पदों पर काम करते हुए शाखा प्रबंधक के रूप में मैंने काफी लोगों की मदद की हालांकि मदद करने में मैंने बैंक का कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया लेकिन मैं जहाँ भी जाता था खास करके मेरे दिमाग में एक बात आई ये सरकार का एक स्कीम है एजुकेशन लोन देने तो बैंक में जो लोन देते हैं उसमें अधिकांशता वो की वसूली होती है कुछ लोन बैठ भी होती तो मैं मैंने एक आइडिया बनाया कि आइडिया डेवलप किया कि एजुकेशन लोन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए मेरा इसमें एक उद्देश्य था कि एक तो हम सही नौजवान को या लड़का हो या लड़की हो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और एक अच्छा नागरिक बनाने में उसको सहयोग करते हैं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो अनुभव किया कि आर्थिक दृष्टिकोण परेशानियों के कारण भी कई लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं तो ये सरकार के इस स्कीम्स के तहत मैंने काफ़ी जहाँ भी मैं पदस्थापित रहा तो मैंने काफ़ी बच्चों को ऋण दिया और मैं ये सोचता था कि अगर ये लड़का अच्छा करेगा तो बैंक का ऋण तो पता ही चुक जाएगा और अगर मान लीजिए नहीं भी अच्छा करता है तो कम से कम वो बुरे रास्ते पर नहीं जाएगा और समाज के लिए कोई समस्या नहीं बन नहीं बनेगा कुछ न कुछ पढ़ाई तो वो करके वो साधारण जीवन यापन भी ढंग से कर लेगा और मैंने के कारण जो है मेरा ये सोचता कि वो कभी भी पढ़ाई से विमुख नहीं होगा और कोई गलत संगति में नहीं पड़ेगा और बैंक में तो दस लोन दिया जाता है तो एक दो तो बैड लोन होते ही हैं तो मैंने ये रिस्क लिया और कम से कम ये अपने सर्विस में मैं डेढ़ से ऊपर विद्यार्थियों को मदद किया जो टेक्निकल एजुकेशन लें चाहे फॉरन कंट्री में एजुकेशन लें चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई करें मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को लोन दिया और उनकी मदद की और उसमें से भी जो है बहुत लोग अच्छे जगह पर भी हैं जी नरेंद्र कुमार सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने सेवा कार्य करते करते आप जो है खास करके एजुकेशन लोन पर आपका ज्यादा जोर रहता था क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से बच्चों का करियर बनता है ये आपकी भावना थी और इस भावना को लेकर आप जिस भी जगह गए और जहां भी जरूरत लगी आप बच्चों को एजुकेशन लोन जो है देते रहे और आज वो बच्चे जो है बहुत ही अच्छे मुकाम पर है उन्हें देखकर उनकी खुशी देख कर, आपको भी बहुत खुशी होती है कि आपने वो एजुकेशन लोन के लिए उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आपसे मिलने के बाद उन्हें भी बहुत खुशी होती होगी क्योंकि ये चीजें जो है आर्थिक रूप से अगर सहायता नहीं मिलता है तो बच्चों का पढ़ाई रुक जाता है या फिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सभी चीजों को हम लोग करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं बहुत ही अच्छा आपने किया है आप सुन रहे हैं रेडुमोन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी तो आइए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी से आप सुन रहे हैं रेडुमोन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 युवा चला एक नया इतिहास रचने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्ण भारत की नव रचना करने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नव रचना करनी दुआ चला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 परिवर्तन से ही जग का परिवर्तन करने युवा चला है युवा चला एक नया इतिहास रचने युवा चला एक नया इतिहास रचने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नव रचना करने स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत की नव रचना करने युवा चला Hey Jo jhagde khoon bahaye उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मा जिसमें मानवता का धर्म नहीं जो झगड़े खून बहाए, उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मा जिसमें मानवता का धर्म नहीं शुष्क हृदय में स्नेह शांति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 चलते चक्र दर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते ये काल चक्र है कहता कि सदा रहो चलते। चक्र मन में चले और सदा रहो बढ़ते आत्मज्योति आंधी तूफ में आत्म ज्योति आंधी तूफा में पाए ना बुझने युवा चला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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है नरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के बारे में और अपने बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से उन्होंने काम किया वो भी बातें हमने सुनी आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा आपके जीवन में आप किन लोगों से ज्यादा प्रभावित हुए और क्यों प्रभावित हुए मैं अपनी जिंदगी में जैसा मैं बता चुका हूँ कि मैं पहला तो मैं अपने पिताजी से बहुत प्रभावित हूँ की को कला नाम की चीज कोई पसंद नहीं थी और हमेशा उन वो सबों से अच्छा व्यवहार करते थे दूसरे हमारे जो पढ़ाई के दौरान मैंने जैसा मैंने बताया कि श्री सुरेश प्रसाद सिंह हुआ में विज्ञान के शिक्षक थे और अभी रिटायर्ड सेवानिवृत्त करके अभी भी बच्चों की पढ़ाई में योगदान देते रहे हैं उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और जो है सच्चे हृदय से और विद्यार्थियों से एक अपनापन का रिश्ता बनाते हुए और उनको सही ज्ञान देना और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना जो ऐसा ऐसे, ऐसे गुण हैं उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा और अपनी ज़िंदगी में भी मैं जो उनका सिद्धांत था कि दूसरों की जितनी जितनी मदद की जाए वो मैं अभी भी करने का प्रयास करता हूं वैसे सामाजिक जीवन में मैंने बहुत तो इसमें अध्ययन तो किया नहीं लेकिन स्वामी विवेकानंद से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उनका जो समाज के प्रति जो भी कंट्रीब्यूशन और देश के लिए जो उन्होंने किया और विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नाम जिस तरह से ऊंचा किया मैं उनके उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ और मुझे एक घटना याद आ कि एक बार कोई विदेशी महिला ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप मुझसे शादी करोगे तो उन्होंने जवाब किया आप क्यों चाहते हैं मुझसे शादी करना तो उस महिला ने बताया कि मुझे आपके हिसाब पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है विवेकानंद तो जी ने कहा मैं खुद ही आपका पुत्र बन जाता हूं आप मुझे ही अपना पुत्र समझिए तो इनका सोच विचार ऐसा हो तब समझ सकते हैं कि जो मानव के लिए उनके मन में कितना बड़ा ये स्थान है वो कोई दूसरा भी जवाब दे से कर लेकिन इस जवाब के पीछे जो छिपा हुआ है संदेश वो अपने आप में अनूठा है उन्होंने जो अमेरिका में धर्म सम्मेलन में जो लोगों को संबोधित किया माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और उन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊँचा किया तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा संसार भाषे वो भाषे जब पूर्ण अहुस नहीं Chor, chora, chora. धीरे धीरे छाया छायारे प्रवेश बहे मात्र choro मानस गोचर बोझे प्राण बोझे जर बोझे जर ना ही सूर्ज ना ही ज्योति ना ही शोशंक सुंदरो भाषे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 रविन्द्र कुमार सिंह की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और आप सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने पिताश्री से हुए क्योंकि उन्होंने कभी कला उनके जीवन में आपने नहीं देखा यानी किसी के साथ उनका वैर नहीं रहा सबके साथ अच्छा व्यवहार रहा ये आपको बहुत ही अच्छा लगा और हालांकि आपने उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश की लेकिन बहुत कम आपका प्रयास रहा लेकिन फिर भी पिताजी की उन यादों को आप अपने जीवन में संजोए रखे हैं बहुत ही अच्छा लगता है हमें अपने परिवार में अपने प्रियजनों की जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने साथ रखना है हमें भी उनके जैसा बनने का प्रयास करना है तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है नरेंद्र कुमार जी आपसे बातें करके और मैं आशा करता हूं हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को एवं हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी हॉबीज होती है तो मैं चाहूंगा कि आपके हॉबीज क्या है आपके जो रुचि रुचि वाली जो चीजें हैं वो कौन कौन सी मेरी रुचि अच्छा संगीत सुनने में है जो वर्तमान संगीत का तो स्तर जो है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता हालांकि अभी भी कुछ अच्छे गीत बनते हैं लेकिन पुराने गीतों से मुझे काफ़ी लगाव रहा है और मैं जो है काफ़ी गीत सुनना पसंद करता हूं और कुछ मैं फिल्म वगैरह भी देखता हूं तो पुराने फिल्मों में जो है वो एक मैंने फिल्म देखा था दो बदन जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और एक मैं शुरू के दिनों में एक एकांक गायिका थी मुझे नाम याद नहीं लेकिन वो एक गीत है कि आपको हम पसंद करते हैं उसका धुन और उसका संगीत इतना अच्छा लगा मुझके और एक गीत जो कभी कभी फिल्म का है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है हालांकि जिस समय यह गीत निकला था उस समय इस गीत को सुनने से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते लेकिन इसको इतना बजाया गया ग्रामोफोन पर कि इसकी सारी जो रोमांचकता है वो समाप्त हो गई है लेकिन जिस समय यह गीत रिलीज हुआ था उस समय ये बहुत ही प्यारा लगता था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के अपनी मां के तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूं के तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है दूसरी बात मुझे ये गार्डनिंग ये गाय को पालना ये बहुत अच्छा लग, लगता है तो मैं अब अभी तो फ़िलहाल मैं बेंगलोर में हूँ लेकिन मैं जल्द ही शिफ्ट करने वाला हूँ अपने घर पैतृक गांव कुंडल है समस्तीपुर ज़िले में तो मैं कुछ कृषि का काम करना चाहता हूँ कुछ पौधे लगाना चाहता हूँ गाय जो है वो पालना चाहता हूँ और गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहता हूं जान कब मेरी ये मुराद पूरी होगी ये तो मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलूं जिसमें गरीब बच्चों की मैं कुछ मदद कर सकूं नरेंद्र कुमार सिंह की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपकी हॉबीज क्या है उसके साथ साथ आपने अपनी इच्छा भी व्यक्त किया हमें अच्छा लगा समस्तीपुर शिफ्ट होने के बाद अभी मैंगलोर में है आप वहाँ पर अपना जॉब से रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी अपने अपना गांव जाएंगे वहाँ पर आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए खास ये मुझे अच्छा लगा कि स्कूल तो बहुत लोग खोलना चाहते हैं लेकिन उनका मकसद अलग होता है आपका मकसद है कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाएं जिनके पास पैसे नहीं है ऐसे गरीब बच्चों को आप शिक्षा देना चाहते हैं उसके लिए आप एक छोटा स्कूल खोलना चाहते हैं बहुत ही अच्छी भावना है आपकी बहुत ही अच्छी इच्छा है मैं आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स की दुआओं के जरिए आप ये काम अवश्य करें और आपका स्कूल जल्दी से खुले और जहां पर उन बच्चों को शिक्षा मिले जो शिक्षा से वंचित है पैसे के कारण आप सुन रहे हैं रेडियो मोट वन पर सलामी जिंदगी जी हाँ हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए नरेंद्र कुमार सिंह जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं ये वक्त हो गया है इजाजत का और मैं चाहूंगा कि हमारे नरेंद्र कुमार सिंह जी जो अच्छी भावनाओं को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं 62 खत्म हो चुका है 63 रनिंग है और 63 में ये कल्पना कर रहे हैं कि उन्हें अपना एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल चालू करना है तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि इस उम्र में तो लोग सोचते हैं कि हमें आराम से खाना पीना मिल जाए और आराम से रहने को मिल जाए <laughs> लेकिन आप फिर भी अभी सामाजिक सेवा करना चाहते हैं वो भी गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहते ये अच्छी बात है और इसी के साथ जाते जाते कहूंगा हमारे सभी रेडियो मधुबन सुनने वाले सारे लिसनर आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज या संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे मैं यही कहूंगा कि क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब जो है जो मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा बाधा तो हम इस क्रोध मोह लोभ अहंकार को का त्याग करें और इनको इनका त्याग करते हुए हमेशा विपरीत परिस्थिति में भी खुश रहने की कोशिश करें हमेशा प्रसन्न रहे और दूसरे को भी प्रसन्न रखे और जितना संभव हो सके जो भी आपका की है उसमें जरूरतमंद लोगों की मदद करें और उनकी खुशी का ख्याल रखें यही मेरा आपके प्रशासनों के प्रति संदेश है और हमेशा मुस्कुराते रहिए और दूसरों को दूसरों को भी मुस्कुराने का के लिए मौका बनिए आप नरेंद्र कुमार जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया आपने कहा कि सभी को मुस्कुराते रहे और दूसरों को मुस्कुराने का मौका दे उनके लिए भी एक वजह बने आप मुस्कुराने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा संदेश रहा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बात पसंद आ रहा होगा और आपने जो इच्छा व्यक्त की है उसके लिए फिर से एक बार दुआएं और शुभकामनाएं करते हैं कि आप जल्दी से उन गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले और उसको स्कूल को अच्छी तरह से चलाएं चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आप सन्डे का दिन हैं संडे एन्जॉय कर रहे होंगे तो आप सदा खुश रहें आपके खुशी में इजाफा हो ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और नरेंद्र कुमार सिंह जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रिड मोदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो